दोस्तों सुबह के पांच बजकर उन्नीस मिनट अलाम बजता है आंख खुलती है और उसी लम्हे एक आवाज दिमाग के अंदर से कहती है बस पांच मिनट और वो पांच मिनट सिर्फ पांच मिनट नहीं होते वो आपके सपनों और आपके कंफर्ट ज़ोन के दरम्यान का बैटलफ़ील्ड होते हैं और ज़्यादातर लोग वहीं हार जाते हैं नी t たちの a t は、この i うな理由は、このよう s 理由は、このような理由は、このような理由は、accident を生きていると、そのような理由は、そのような理由は、そのような理由は、そのような理由は、そのような理由は、そのような理由は、そのような理由は、そのような理由は、そのような理由は、そのような理由は、 तुम्हें कब उठूंगा और यही सवाल उनका वेपन बन गया दोस्तों, हम सब के पास excuses ready होते हैं ठकान, mood, मौसम, motivation लेकिन सच ये है आप या तो अपने excuses के साथ रहते हो या अपने evolution के साथ दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैल ने कहा motivation unreliable है discipline dependable है। डिसिप्लिन तब काम करता है जब दिल नहीं चाहता और मिरिकल मॉर्निंग तब जिंदा रहता है जब डिसिप्लिन जिंदा रहे लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप रोबोट बन जाओ ये तो एक इमोशनल प्रॉमिस है खुद से कि मैं अपनी सुबह को बर्बाद नहीं होने दूंगा क्योंकि मेरी सुबह ही मेरी जिंदगी है वो क क्योंकि आपका माइंड समझ चुका होगा, ये वक्त पनिशमेंट नहीं, पावर है। हैल ने इस प्रोसेस के लिए एक सिंपल टेक्निक दी, फाइव मिनट रूल। जब अलाम बजे, अपने आप से कहो, बस पांच मिनट उठकर कुछ कर लेता हूँ, और वो छोटा स्टेप आपको वापस जिंदा कर देता है। एक दफा उठ करे, तो नींद नहीं, मूवमे� अपने हक में किया। दोस्तों, रेजिस्टेंस हमेशा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होता। बस आप स्ट्रांग होते जाते हो, और एक वक्त आता है जब आप अपनी लेजीनेस को दोस्ती से नहीं, लीडरशिप से देखते हो। हेल कहते हैं, मैं अपनी सुबह से भागता नहीं, मैं उसका इंतजार करता हूँ। और वो ही मोमेंट होता है ज अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे ये आईडेंटिटी आपके दिन, सोच और डेस्टिनी को डिजाइन करती है, और कैसे आप अपना मिररिकल मॉर्निंग अपनी कहानी के मुताबिक लिख सकते हो।